संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व युधिष्ठिर का युवराज पद उनके गुण प्रभाव की वृद्धि से धितराष्ट्र को चिंता कड़िक की कूटनीति बैसम जी कहते हैं जन्मेजय विजय को जीत लेने के एक वर्ष बाद राजा धितराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया एक तो युधिष्ठिर में धैर्य स्थिरता सहिष्णुता दयालुता नम्रता और अविचल प्रेम आदि बहुत से लोकोत्तर गुण थे दूसरे सारी प्रजा चाह रही थी कि युधिष्ठिर ही युवराज हो युवराज होने के अनंतर थोड़े ही दिनों में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शील सदाचार और विचारशीलता के द्वारा प्रजा के हृदय पर अपने सद्गुणों की ऐसी छाप बैठा दी कि लोग उनके उदार चरित्र पिता को भी भूलने लगे इधर भीमसेन ने बलराम जी से खड्ग गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की युद्ध की शिक्षा पूरी हो जाने पर वे अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे कई विशेष अस्त्र शस्त्रों के संचालन में फुर्ती और सफाई में उन दिनों अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं था द्रोणाचार्य का ऐसा ही निश्चय था उन्होंने एक दिन कौरवों की भरी सभा में अर्जुन से कहा अर्जुन देखो मैं महर्षि अगस्त के शिष्य अग्निवेश शिष्य हूँ उन्हीं से मैंने ब्रह्मशीर नामक अस्त्र प्राप्त किया था जो तुम्हें दे दिया उसके जो नियम हैं वे तुम्हें बतला चुका हूँ अब मुझे तुम अपने भाई बंधुओं के सामने यह गुरु दक्षिणा दो कि यदि युद्ध में मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम मुझसे लड़ने में भी मत हिचकना अर्जुन ने गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों का स्पर्श करके बाई और से निकल गए पृथ्वी में सर्वत्र यह बात फैल गई कि अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं है भीमसेन और अर्जुन के समान ही सहदेव ने भी बृहस्पति से संपूर्ण नित्य शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी अतिरथी नकुल भी बड़े विनीत और तरह तरह के युद्धों में कुशल थे अर्जुन ने तो सौवीर देश के राजा दत्तामित्र को भी जो बड़ा बली और मानी था जिसने गंधर्वों का उपद्रव रहते हुए भी तीन वर्ष तक लगातार यज्ञ किया था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 कि उनके साथ मुझे संधि करनी चाहिए या विग्रह मैं तुम्हारी बात मानूंगा कणिक ने कहा राजन आप मेरी बात सुनिए मुझ पर रोष न होएगा राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और दैव के भरोसे न रहकर कर पौरुष प्रकट करना चाहिए अपने में कोई कमजोरी न आने दे और हो भी तो किसी को मालूम न होने दे दूसरों की कमजोरी जानता रहे और शत्रु का अनिष्ट प्रारंभ कर दे तो उसे बीच में न रोकें। कांटे की नोक भी यदि भीतर रह जाए तो बहुत दिनों तक मवाद देती रहती है शत्रु को कमजोर समझकर कर आँख नहीं मुन लेनी चाहिए यदि समय अनुकूल न हो तो उसकी ओर से आँख कान बंद कर ले परंतु सावधान रहे सर्वदा शरणागत शत्रु पर भी दया नहीं दिखानी चाहिए शत्रु के तीन मंत्र बल और उत्साह पाँच सहाय सहायक साधन उपाय देश और काल का विभाग तथा सात साम दान भेद दंड माया ऐ्रजालिक प्रयोग और शत्रु के गुप्त कार्य राज्यंगों को नष्ट करता रहे जब तक समय अपने अनुकूल न हो तब तक शत्रु को कंधे पर चढ़ाकर भी ढोया जा सकता है परंतु समय आने पर मटके की तरह पटककर उसे फोड़ डालना चाहिए साम दान दंड भेद आदि किसी भी उपाय से अपने शत्रु को नष्ट कर देना ही राजनीति का मूल मंत्र है धृतराष्ट्र ने कहा कणिक साम दान भेद अथवा दंड के द्वारा किस प्रकार शत्रु का नाश किया जाता है यह बात तुम ठीक ठीक बतलाओ कणिक ने कहा महाराज मैं आपको इस विषय में एक कथा सुनाता हूं किसी वन में एक बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थकोविद गीदड़ता था उसके चार सखा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 अब ऐसा उपाय किया जाए कि जब यह हरिण सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धीरे धीरे इसका पैर कुतर ले फिर आप पकड़ लीजिए तथा हम सब मिलकर इसे मौज से खा जाएं सब ने मिलजुल कर वैसा ही किया हरिण मर गया खाने के समय गीदड़ ने कहा अच्छा अब तुम लोग स्नान कराओ मैं इसकी देखभाल करता हूँ सबके चले जाने पर गीदड़ मन ही मन कुछ विचार करने लगा तब तक बलवान बाघ स्नान करके नदी से लौट आया गिदड़ को चिंतित देकर बाघ ने पूछा मेरे चतुर मित्र तुम किस उधेड़ बुन में पड़े हो आओ आज हम हरिण को खा कर हम लोग मौज करें गीदड़ ने कहा बलवान बाघ भाई चूहे ने मुझसे कहा है कि बाघ के बल को धिक्कार है हरिण को तो मैंने मारा है आज वह बाघ मेरी कमाई खाएगा सो भाई उसकी यह घमंड भरी बात सुनकर मैं तो अब हरिण को खाना अच्छा नहीं समझता बाघ ने कहा अच्छा ऐसी बात है उसने तो मेरी आंखें खोल दी अब मैं अपने बूते पर पशुओं को मार कर खाऊँगा यह कर बाघ चला गया उसी समय चूहा आया गेदड़ ने कहा चूहा भाई नेवला मुझसे कह रहा था कि बाघ के काटने से हिरण के मांस में जहर मिल गया है सो मैं तो इसे खाऊँगा नहीं यदि तुम कहो तो मैं चूहे को खा जाऊँ अब तुम जैसा ठीक समझो करो चूहा डर कर अपने बिल में घुस गया अब भेड़िए की बारी आई गेदड़ ने कहा भेड़िया भाई आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो गया है मुझे तो तुम्हारा भला ही नहीं दिखता वह अभी बाघिन के साथ यहाँ आएगा जो ठीक समझो करो भेड़िया दुम दबा कर भाग निकला अब तक नेवला आया गेदड़ ने कहा देख ले नेवले मैंने लड़कर बाघ भेड़िए और चूहे को भगा दिया है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 शत्रु को संतुष्ट रखे परंतु उसकी चूक देखते ही चढ़ बैठे जिन पर शंका नहीं होती उन्हीं पर अधिक शंका करनी चाहिए वैसे लोग अधिक धोखा देते हैं जो विश्वास पात्र नहीं है उन पर तो विश्वास नहीं ही करना चाहिए जो विश्वास पात्र हैं उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए सर्वत्र पाखंडी तपस्वी आदि के वेश में परीक्षित गुप्तचर रखने चाहिए बगीचे टहलने के स्थान मंदिर सड़क तीर्थ चौराहे कुएँ पहाड़ जंगल और सभी भीड़ भाड़ के स्थानों में गुप्तचरों को अद अदलते बदलते रहना चाहिए वाणी का विनय और हृदय की कठोरता भयंकर काम करते हुए भी मुस्कुराकर बोलना यह नीति निपुणता का चिन्ह है हाथ जोड़ना सौगंध खाना आश्वासन देना पैर छूना और आशा बंधाना